श्री मद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध अथ अच्छा द्वितीयो द्वितीय भगवान के स्थूल और रूपों की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन श्री शोभुवाच एवं पुराधारणात्मजोड़ी नष्टा स्मृति प्रत्यवरु तथा स सर्जे प्रागम से से कहते हैं सृष्टि सृष्टि के के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा द्वारा प्रसन्न हुए भगवान वह स्मृति प्राप्त की थी जो पहले प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी इससे उनकी दृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई तब उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचा जैसा कि यह प्रलय के पहले था शाब्द ही ब्रह्मण ऐसा ध्या परिभ्रमस्तत्र तीर्थान माया मेवासन यासयाना वेदों की वर्णन शैली ही इस प्रकार की है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग आदि निरर्थक नामों के फेर में फंस जाती है जे वहां सुख की वासना में स्वप्न सा देखता हुआ भटकने लगता है किंतु माया में लोकों में कहा कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती अत कबीर नाम प्रमत्थे तिश्रम इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह विविध नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करे जितना प्रयोजनी हो अपनी बुद्धि को उनकी निस्सारता के निश्चय से परिपूर्ण रखे और एक क्षण के लिए भी असावधान न हो यदि संसार के पदार्थ प्रारब्ध परिश्रम के ही मिल जाए, तब उनके उपार्जन का परिश्रम व्यर्थ समझकर उनके लिए कोई प्रयत्न न करे सत्या सत्यंजलौ किम पुरु धान न पात्र दिग्वल कला दौ सत्यम दुख जमीन पर सोने से काम चल सकता है तब पलंग के लिए प्रयत्न करने से क्या प्रयोजन जब भुजाएं अपने को भगवान की कृपा से स्वयं ही मिली हुई है तब तकियों की क्या आवश्यकता है अंजलि से काम चल सकता है तब बहुत से बर्तन क्यों बटोरें वृक्ष की छाल पहनकर या वस्त्रहीन रहकर भी यदि जीवन धारण किया जा सकता है तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता चीराणि किं पथिना संति सरितो गुहा कितो यतिपसन्ना भजंती कवयोधन धान पहने को क्या रास्तों में नहीं हैं? भूख लगने पर दूसरों के लिए ही रहने के लिए क्या पहाड़ों की गुफाएं बंद कर दी गई हैं अरे भाई सब न सही क्या भगवान भी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं कर सकते ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग भी धन के नशे में चूर घमंडी धनियों की चापलूसी क्यों करते हैं एवं सचेते आत्मा प्रियोर्थो भगवान भजेत संसार हेतु तो इस प्रकार विरक्त हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध आत्मस्वरूप परम प्रियतम परम सत्य जो अनंत भगवान है बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय करके उन्हीं का भजन करें क्योंकि उनके भजन से जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले अज्ञान का नाश हो जाता है कस्ताम पशुना सतिम सतीयुत पश्यनम पतिम परितापां परितापान्युषाणाम पशुओं की बात तो अलग है परंतु मनुष्यों में भला ऐसा कौन है जो लोगों को इस संसार रूप वैतरणी नदी में गिरकर अपने कर्म जन्य दुखों को भोगते हुए देखकर भी भगवान का मंगल में चिंतन नहीं करेगा इन असत विषय भोगों में ही अपने चित्त को भटकने देगा के स्वदेहा पुरुषम बसंत शंख कोई कोई साधक अपने शरीर के भीतर के भीतर में विराजमान भगवान मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान की चार भुजाओं में शंख चक्र गा और पद्म है प्रसन्न वक्त नलीनायते क्षण कदम्ब किंजल कसम लसन महारत्न हिरण्य मयांगदम सुरन महारत्न किरीट कुंडलम उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है कमल के समान विशाल और कोमल नेत्र हैं। कदम्ब के पुष्प की केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद शोभायमान हैं। सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल है जिनमें जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं पंकज अम्लानम लक्ष्मन माल याचितम उनके चरण कमल योगेश्वरों के लिए हुए, खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजित है उनके हृदय पर का चिन्ह एक सुनहरी देखा है, गले में कौस्तु मड़ी लटक रही है वक्षस्थल कभी न कुंभलाने वाली बनमाला से घिरा हुआ है विभूषितम में खल जांगी यहां कंकणादि स्निग्धा मलाकुंज तनी वे कमर में में अंगुलियों बहुमूल्य अंगूठी चरणों में नूपुर और हाथों में कंगन आदि आभूषण धारण किए हुए हैं उनके बालों की लटे बहुत चिकनी निर्मल घुंघराली और नीली है उनका मुख कमल मंद मंद, मंद मुस्कान से खिल रहा है क्षण यावन उन्मुक्त हास्य और से सुभाय के द्वारा वे भक्त जनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर न हो जाए तब तक बार बार इन चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए एक कसोंगेतृतम जितम स्थाने परम परम शुद्यते य भगवान के चरण कमलों से लेकर उनके मुस्कान युक्त मुख कमल पर्यंत समस्त अंगों की एक एक करके बुद्धि के द्वारा धारण करनी चाहिए जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी वैसे वैसे चित्त स्थिर होता जाएगा जब एक अंग का ध्यान ठीक ठीक होने लगे तब उसे छोड़कर दूसरे अंग का ध्यान करना चाहिए भक्ति योगी पुरुष से रूपम क्रियावस प्रत ये नरेश विश्वेश्वर भगवान दृश्य नहीं दृष्टा है सगुण निर्गुण सब कुछ इन्हीं का स्वरूप है जब तक इनमें अनन्य प्रेम में भक्तियोग योग न हो जाए तब तक साधक को नित्य नैमित्तिक कर्मों के बाद एकाग्रता से भगवान के ऊपर युक्त स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए स्थिर सुखम चाश्रितिहा मंगलोकम काले चेषे मनो न सज्जयत प्राणान मन परीक्षित जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे तब देश और काल में मन को न लगाए सुख पूर्वक स्थिर आसन से बैठकर प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों का संयम करे मन सबुद्यालया नियम्य एताम क्षेत्र आत्मात्मन्यवरुद्य धीरो लब्धोपातिर्मेत कृत्या तदनंतर अपने निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में और क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में लीन कर दे फिर अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस परम शांतिमय अवस्था में स्थित हो जाए फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता न यत्र कालो निम शाम पर प्रभु कुतो नुदेवा जगताम ये न नत्र सत्व न वैविकारो रजस्तम इस अवस्था में सत्व गुण भी नहीं है फिर रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या है अहंकार महत्व और प्रकृति का भी वहाँ अस्तित्व नहीं है उस स्थिति में जब देवताओं के नियामक काल की भी दाल नहीं गलती तब देवता और उनके अधीन रहने वाले प्राणी तो रही कैसे सकते हैं परम पदम वैषम भावित मनन्य हर पदम पदे पदे योगी लोग यही नहीं यह नहीं इस प्रकार परमात्मा से भिन्न पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं और शरीर तथा उसके संबंधी पदार्थों में आत्मबुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पद पर भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं वही भगवान विष्णु का परम पद है इस विषय में समस्त शास्त्रों की सम्मति है। ए तो परमेद व्यवस्थितो ज्ञान दिग्विर्य सुरिताशय तथो नीलम स्थानी सुम जित ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई है उस ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर का त्याग करना चाहिए पहले एडी से अपनी गुदा को दबाकर स्थिर हो जाए और तब बिना घबराहट के प्राण प्राणवायु के प्राण प्राणवायु को षट भेदन की रीति से ऊपर ले जाए नाभ्याम संहृद्य अधिरोप्य तस्मा उदानगत्यो रचित नये संधाया मनस्वी, मनस्वी योगी को चाहिए कि नाभि चक्र मणिपुर में स्थित वायु को हृदय चक्र अनाहत में वहां से उदान वायु के द्वारा वक्षस्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र में फिर उस वायु को धीरे धीरे तालुमूल में विशुद्ध चक्र के अग्रभाग में चढ़ा दे तस्मा ध्रुवोरंतर मुन्नत निरुद्ध सप्ताहतनो मुहूर्ता तदनंतर दो आख दो कान दो नासा छिद्र और मुख इन सातों छिद्रों को रोककर उस तालुमूल में स्थित वायु को भावों के बीच आज्ञा चक्र में ले जाए यदि किसी लोक में जाने की इच्छा ना हो तो आधी घड़ी तक उस वायु को वहीं रोककर कर स्थिर लक्ष्य के साथ उसे में में ले जाकर परमात्मा स्थित हो जाए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र का भेदन करके शरीर इंद्रियाली को छोड़ दे यदि प्रयास नृपारमेशाधिपत्यम गुणसन्निवाये यदि योगी की इच्छा हो कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं आठों सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी में ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करूं तो उसे मन और इंद्रियों को साथ ही लेकर शरीर से निकलना चाहिए योगेश्वराणाम गतिमाहुरातर बहे त्रिलोक्या पवनातरात्म न कर्म भेस्ताम गतिमावती विद्या तपो समाधिभाजम योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है उपासना तपस्या योग और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार होता है केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार नहीं हो सकता। परीक्षित योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुषुमना के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है तब पहले वह आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है वहां उसके बचे खुचे मल भी जल जाते हैं इसके बाद वह वहां से ऊपर भगवान श्री हरि के सुषमा नामक ज्योतिर्मय चक्र पर पहुंचता है तद्य सुनावर्त विष्णो अड़ीयसा विरदेनात्मन कह नमस्कृत ब्रह्म विदामपैते कल पायुषो यद्युधार मंते भगवान विष्णु का यह चक्र विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है उसका अतिक्रमण करके अत्यंत सूक्ष्म एवं निर्मल शरीर से वह अकेला ही लोक में जाता है वह के द्वारा भी वंदित है और उसमें कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले देवता विहार करते रहते हैं अथो अन्त मुखान लेना दंदम स निरीक्ष यद्वै फिर जब प्रलय का समय आता है तब नीचे के के के लोगों को शेष मुख से निकली हुई आग के द्वारा भस्म होते देख वह ब्रह्मलोक में चला जाता है जिस ब्रह्मलोक में बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमानों पर निवास करते हैं उस ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा की आयु के समान ही दो परार्ध की है ना यत्र शोको न योको न जरा न मृत्यु नोचो मृते कुत यपया निंद दुरत दुख प्रभुवादर्शना वहाँ न शोक है न दुख है न बुढ़ापा है न मृत्यु फिर वहां किसी प्रकार का उद्वेग या भय तो हो ही कैसे सकता है वहाँ यदि दुख है तो केवल एक बात का वह यही कि इस परम पद को न जानने वाले लोगों के जन्म मृत्यु में अत्यंत घोर संकटों को देखकर दयावश वहां के लोगों के मन में बड़ी व्यथा होती है तथो विशेषम प्रतिपद्य निर्भय तेनात्मनापो नलमुर तिर ज्योतिर्मयो वायोपेत काले वाद्यात्मनाखम बृहदात्मलिंगम सत्यलोक में पहुँचने के पश्चात वह योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देता है और फिर उतावली न करते हुए सात आवरणों का भेदन करता है पृथ्वी रूप से जल को और जल रूप से अग्निमय आवरणों को प्राप्त होकर वह ज्योतिर् रूप से वायु रूप आवरण में आ जाता है और वहाँ से समय पर ब्रह्म की अनंतता का बोध कराने वाले आकाश रूप आवरण को प्राप्त करता है घाणेन गंधम रसन वैरसम रूपम तो दृष्टिया चोपेत तो तो न भो गुणेन चाकूति मुपेत योगी इस प्रकार स्थूल आवरणों को पार करते समय उसकी इंद्रिया भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठान में लीन होती जाती है इंद्रिय गंध तन मात्रा में रसनात्रा में नेत्र रूप तन मात्रा में त्वचा स्पर्श तन में श्रोत्र शब्द तन मात्रा में और कर्मेन्द्रिया अपने अपनी क्रिया शक्ति में मिलकर अपने अपने सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त हो जाती है सभूत सूक्ष्मिक मनोमयम देवमयम विकार्यम संसाध्य गहते न जाते विज्ञान तत्व गुण इस प्रकार योगी पंचभूतों के स्थूल सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार में प्रवेश करता है वहां सूक्ष्म भूतों को तामस अहंकार में इंद्रियों को राजस अहंकार में तथा मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है इसके बाद अहंकार के सहित लय रूप गति के द्वारा महत् में प्रवेश करके अंत में समस्त गुणों के लय स्थान प्रकृति रूप आवरण में जा मिलता है तेनात्मनात्मानपैतहा आनंदमा आनंदमयो वचादे एताम आनंदमान पर महाप्रलय के समय प्रकृति रूप आवरण भी लय हो जाने पर वह योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर अपने उस निरावरण स्वरूप से आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है जिसे इस भगवन में गति की प्राप्ति हो जाती है उसे फिर संसार में नहीं आना पड़ता स्थिति ये आराधितो भगवान वासुदेवः परिचित तुमने जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने वेदोक्त द्वित सनातन मार्ग सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का तुमसे वर्णन किया पहले ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं दोनों मार्गों की बात ब्रह्मा जी से कही थी नोन शिव पंथा विस्वत वु भगवती भक्ति योगो यथो भवेद संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में भक्ति प्राप्त हो जाए उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है भगवान ब्रह्मकाशेद तीरन्विख्य मनीषया रतिरात्मन रतिरात्मं ये भगवान ब्रह्मा ने एकाग्र चित्त से सारे वेदों का तीन बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धि से यही निश्चय किया कि जिससे सर्वात्मा भगवान श्रीकृष्ण के प्रति अन्य प्रेम प्राप्त हो वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है भगवान सर्वभूते सुलक्षित स्वात्मना हरे जय बुद्ध आदि द्रष्टा लक्षण मापकै समस्त चर अचर प्राणियों में उनके आत्मरूप से भगवान श्रीकृष्ण ही लक्षित होते हैं क्योंकि ये बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ उनका अनुमान कराने वाले लक्षण हैं, वे इन सब के साक्षी एकमात्र दृष्टा है तस् सर्वात्माराजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य अभ्या कीर्तित स्मर्तव्यो राम परीक्षित इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि सब समय और सभी स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का ही श्रवण कीर्तन और स्मरण करें पिबंती ये भगवत आत्मन सता कथा श्रवण पुटे सुसमृत रुहांतिकम् भगवान की कथा का मधुर अमृत ही रहते हैं जो अपने कान के दोनों में भर भर कर उनका पान करते हैं उनके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव जाता रहता है वह शुद्ध हो जाता है और वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सन्निधि प्राप्त कर लेते हैं श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमस्यां पुरुषं दुतिस्कंधे नाम द्वितय